पराक्ष खाणी विदृण स्वयंभूष तस्मा परामत्मन कश्चित धीर प्रत्युगात्मा चक्ष मंत्र का सामान्य अर्थ लगभग हो गया है स्वयं यह स्पष्ट बता रहा है यहाँ ने स्वयंभू ने इन इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया था अब इनको अंतर्मुख कर रहे तो वो करना क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा उसी स्वयं शरण में जाना पड़ेगा ईश्वर प्रणिधान के अलावा कोई रास्ता नहीं है इनको अंतर्मुख करने का इसलिए योग सूत्रकार तीन बार ईश्वर प्रणिधान को बोला है तीन बार समाधि पाद में एक बार साधना पाद में एक बार विभूति पाद में क्रियायोग का अंग रूपे भी कह दिया नियमों का अंग रूपे भी कह दिया और समाधि का मुख्य साधनों में गिनती कर दिया कहने भी व्यक्ति समाधि पाना चाहता है तो ईश्वर प्रधान जरूरी है अष्टांग योग का संपादन करना है तो ईश्वर प्रधान जरूरी है क्रिया योग के माध्यम से भी आज्ञा है तो भी ईश्वर प्रधान जरूरी है एक दूसरी बात स्वयं भवती स्वयंभू आप स्वयं हो गए हो बहिर्मुख और आपको स्वयं ही अंतर्मुख होना पड़ेगा हुआ था, प्रजा किसने संकल्प किया आत्मा ने किया था और बहुत भाव को प्राप्त होकर के उसके अंदर प्रवेश कर गया अन्य जीवे ने आत्मना नाम रूप व्याकर वाणी करके नाम रूप व्याकरण किया और उस नाम रूप की भोग में लग गया अत बहिर्मुख हो गया यह स्वयं हम अपने आप में हिंसित कर चुके हैं है। जीवा तो ले सकते हैं हम अपने आप को हिंसित कर रहे हैं ये गीता भी कहेंगे ना आत्म बंधु आत्म रिपु हम अपने शत्रु स्वयं हैं और हम अपने मित्र भी स्वयं हैं ये कहेंगे गीता जी में हम स्वयं बहिर्मुख हुए हैं तब हम अपने शत्रु हम स्वयं हो गए जब तक बहिर्मुख रहेंगे तब तक हम अपने शत्रु हैं और जब अंतर्मुख हो जाएंगे तब अपने मित्र हो गए इस वो शब्द से लक्षित कर रहे हैं अदय परि नत्मन जिसमें बहरमुख अगर बाहरी देखते रहता है अंतरात्मा को देखता नहीं है यह का सबसे लक्षित कर रहे हैं वह ईश्वर प्रणदान भी तब होगा जब आप प्रत्याहार करो इस स्वभाव से मजबूरी में क्या कर रहे हैं परांग तो अंतर प्रशिति कब होएगा? जब हम प्रत्याहार अनुष्ठान करें आसन क्रव्यामियम आसन प्राणायाम और सीधा ध्यान में चला जाते हैं तो गड़बड़े प्रत्याहार और धारणा के अभ्यास के बिना वास्तव में अंतर्मुख हो नहीं जब पर शब्द संकेत करता है ईश्वर प्रदान की सफलता पूर्वक होना है तो प्रत्यार का अभ्यास जरूरी है और कश्चित धीरा यह शब्द बताता है ईश्वर जीव और ईश्वर का आध्यात् भेद इस आध्यात् भेदा तो दुख और कारण कारणभूता विद्या इन दोनों को दुख रूप जान करके ही जो विरक्त हो जाता है वही अंतर्मुख हो पाता है प्रत्यार तब सफल होगा जब आप अत्यंत विवेकवान हो जाएंगे इसे दी रहा ईश्वर प्रदान के लिए प्रत्यार की जरूरत है और प्रत्यार करने के लिए विवेक जरूरत तो है विवेक क्या है यह निश्चय कि जीव ईश्वर आदि का जो आध्यात्मिक भेद दिखाई दे रहा है वह भेद दुखात्मक है और इसे कारणवदिद्या दुखात्मक है इस प्रकार से मैं दोष दर्शन करते हुए विवेक कर पूर्वक इनसे विरक्त हो जाएंगे जब तक प्रत्यार होगा प्रत्यार होने पर ईश्वर प्रदान होगा जविश्वर प्रदान होगा तो आवृत चक्ष अमृतत्तम इच्छा मोक्ष इच्छा तीव्र होगी तो आप अपने इंद्रियों को समेट लोगे तो प्रत्येगात्म में इच्छा स्वरूपानुभूति हो जाएगी यह प्रक्रिया इस प्रक्रिया में समस्या क्या हम लोगों के सामने प्रतिबंध बैठा हुआ है और इस प्रतिबंध के कारण इन सब को जानना जरूरी है नहीं जानोगे तो धक्का खाते यही होगा। जैसे हम लोग स्कूटर के दृष्टांत समझाया करते हैं क्या मोटरसाइकिल है कार है कुछ भी है अब क्या देखते हैं अचानक गाड़ी रुक गई आप क्या करोगे खड़ा करोगे गाड़ी को खड़ा करके दो चार बार किक मारोगे देखोगे चलेगा कि नहीं नहीं चला फिर उसके अंदर होता है स्टार्टर उसको निकालोगे रगड़ पकड़ करोगे फिर उसको डालोगे फिर मारोगे लात उस तब भी नहीं चलेगा इधर झुका दिया उधर झुका देता इधर झुका देता कि पेट्रोल इधर आ जाए पेट्रोल उधर चला जाए नहीं बहुत करता है सर्कस लेकिन करने के बाद जब नहीं होता है तो क्या करेगा जो प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है उसमें प्रतिबंधक क्या है क्यों नहीं चालू हो रहा है जब कल फेल हो जाता है तो धक्का मार के ले जाता है है नहीं? जो मैकेनिक है और रिपेयरिंग करने वाला जो डॉक्टर है उसका उसके पास ले जाएगा भैया तू ही देख इसमें क्या प्रतिबंधक क्यों नहीं चल हो रहा इसी तरह से यह शरीर जो है और मन बुद्धि इंद्रिया चलती रहती है जब तक बढ़िया तब तक आपको होश नहीं रहता है जब कोई ना कोई पुर्जा बिगड़ने लगता है तब समझ में आती क्या हो गया गड़बड़, क्यों ऐसा हो गया ढूंढो नहीं समझ में आएगी तो धक्का खाते संसार में मर जाएगा आदमी जब तक किसी गुरु के पास नहीं पहुंचेगा मैकेनिक है ठीक करने वाला और यहां जो संसार से आपको बचा सही रास्ते पर ले जाके करने वाला इस गाड़ी को कौन है गुरु ही होता है इसलिए जब तक गुरु के पास नहीं जाएगा तब तक उसे कल्याण नहीं होता वही असली प्रतिबंधक बताएगा आपको वो प्रतिबंधक कि यहां इस मंत्र से समझा रहे श्रुदी प्रतिबंधक और कुछ नहीं आपकी बहिर्मुखता ये जो बहिर्मुखता है यही सब को दुखी कर रखा है और बहिर्मुखता का पीछे कारण क्या है अपना ज्ञान और अपने अज्ञान को जानने वाले तो कोई कोई होते इसी से अनाज अविद्या है ये आंधिकार सबसे ताला पंक्ति शुरू में लिख रहे कि देखो अनाज अविद्या प्रतिबंध अनाज अविद्या है इतने समय से अंदर छिपा पड़ा है ना आपको वह पहचान भी नहीं आ रहा है और उसको पहचाने बिना यहां से उद्धार तो होने वाला नहीं कहते हैं कि परांची ने पराग थी थी, परांची अंत गई के स्वभाव वाले हैं उनको क्या कहते हैं परांची पर दौड़ते रहने के स्वभाव वाले जो होते हैं उनको परांची कहते हैं बहिर्मुखी खानी ख खा, खा, मैंने आकाश आकाश अलक्षितों के स्रोत इंद्रिय इन बहुचन की प्रयोग को कर दिया अरे तो उसे उपलक्षित होता है सारी इंद्रिया करते तो हैं है, उनको खानी इस से खो दिया गया है तानि शब्दादि विषय प्रकाश प्रवर्तन्ते और वे जो है ये वा, ही होते हुए तो विषयों का प्रकाशन करने के लिए निरंतर होते रहते हैं। आप यहाँ सो भी जाते हो तो भी चुप बैठना नहीं चाहते कहते चलो इसी के संस्कार हम ऐसा मन क्या करता है डुप्लीकेट इंद्रिया बना लेता है अब ये इंद्रिया तो सो गए ना बेचा क्या करेगा इन इंद्रियों से तो देख नहीं सकता इन इंद्रियों से सुन नहीं सकता जागृत काल शरीर का इंद्रिया है यह काम करेगा क्या स्वप्न में अब ये सब सो गए तो मन सोचता क्या करे ये तो सब चुप पड़ गए थक गए हैं अब वह अपना डुप्लीकेट इंद्रिया बना लेता है और उससे देखना शुरू कर देता है इतना सही धान है चुप बैठना चाहता ही नहीं निरतर प्रवृत्त होता रहता है यम स्वाभाविकवान हनन गृदवान जिसल ऐसा है इस प्रकार स्वाभाविक रूप में दौड़ने वाले लोगों को एक तरह मानो हिंसित कर दिया हिंसित हणन करो कौन कर दिया कौन किया को असो? हो, हो हो परमेश्वर स्वयं कौन है परमेश्वर और कौन है वो परमेश्वर स्वयं कोई दूसरा थोड़ी कहीं परमेश्वर बाहर कहीं बैठा नहीं है आप ही है खुद स्वतंत्रो भवती सर्वदा न परतंत्र स्वतंत्र इसलिए व्याकरण में है सूत्रकार क्या बना दिया ले पड़े स्वतंत्र कर्ता करता ये कर्ता ही स्वतंत्र होता है यही गड़बड़ करता है इसलिए कर तुम अ करतुमथा कर तुम इसके हाथ में है सब उल्टा पुलटा करते रहता है न परतंत्र ये कभी परतंत्र नहीं परतंत्रता एक दिखावटी है बाहर से सच्चाई में सब अपने मन की करते हैं कभी कभी मजबूरी में दूसरे को दूसरे से ऐसी बात करेंगे ना वो हाँ कर ही देगा क्या करे मजबूर कर देगा उसको अब अगला हाँ कर ही दिया तो कहेंगे ना आपने कहा था ना फिर तो उनके उल्टे पर चढ़ जाएंगे आपने तो हा करा था मतलब अपना निकालना था और उसको हा करवा लिया और फिर उल्टा जब बिगड़ गया तो आपने तो कहा था बताओ तो दुनिया ऐसी है चलाकर यही चालाकी से आदमी आज, आज तक मुक्त नहीं हो पा चक्कर में पड़ा इसे कहते कि वे देखो ये है कभी नहीं होता वजह क्या है स्वतंत्र होने के नाते अपने मन माने भागते रहते बाहर तस्मात परांग, परांग रूपान अनात्म भूतान शब्द आदि उपलब्ध उपलब्धा ध्यान के पासकर कहते हैं परमेश्वर उपलब्ध है क्या आगे क्या करिए दिए इसलिए उपलब्धा जोड़ दिए कौन भाग रहा है इसलिए यह जो उपलब्ध है जो स्वयं है स्वतंत्र है सब कुछ होने के कारण यह किसी का सुनता नहीं और हमेशा बार भाग रहता है और उन परांग कौन परांग है वो कतरा रूपन बाई वस्तु क्या है भाई वस्तु? जो अनाथ है शब्द आदि है उनको ही उपलब्ध करता है या उपलब्धा जीवात्मा जब उपलब्ध कर लगता है शब्दादि विषय को भूल जाता है मैं परमेश्वर हो, पूर्ण स्वतंत्र हो और दुखी सुखी हो जाता है विषयाधीन होकर के नान आत्मानित्यर्थ अंतरात्मन प्रयोग कर दिया मंत्र में उसका अंतरात्मान न ना पश्य ऐसा नहीं संबोधन नहीं है न त्मन ऐसे संबोधन सम्झ नहीं समझना इसलिए वाषकार करते हैं यह अंतरात्मा शब्द का आत्मान अंतरात्मानम न पश्यति, किंतु इसलिए लोग इस अंतरात्मा को जो आत्मा है उस आत्मा को अनुभव नहीं कर पाते हैं यह आत्मा शब्द का श्लोक भी देंगे वाचकार, अर्थ बताने के लिए एवं स्वभावी अपनी ऐसे स्वभाव वाले होने पर भी ऐसे स्वभाव वाला होने के बावजूद लोकस्य किसका है स्वभाव आम आदमी का सप्ताह नहीं बुद्धिमान का स्वभाव थोड़ी है इसलिए लोकस्य एवं स्वभाव अपनी सती लोक का आम अज्ञानी सामान्य जीवों का ऐसे स्वभाव होने के बावजूद भी कश्चित इन कोई कोई ऐसा होता है स्थान देते नद्या प्रति स्रोत प्रवर्तन जिस प्रकार से नदी में प्रतिस्रोत तैरने के समान जैसे होते हैं ना आर पार कर रहे गंगा जी तैर देंगे कई लोंडे होते लड़के होते आर पार तैरना पार करना आसान नहीं होता और पार करना नहीं ये तो और भाषकर करे उल्टा स्रोत चढ़ जाना ऐसा नहीं किया स्रोत को काट के पार करना ही कठिन है उल्टा स्रोत चढ़ना कैसे हो पाएगा आदमी से वे तो गंगा ऐसी भयंकर स्रोत हो बहुत तेज धार हो वहां पर वो भी जहा सीधे धार चलता भी नहीं तकड़ा राम झूले का नीचे लोग आर पार कर जाते आर पार कर। लेकिन उल्टा स्रोत चलना ये तो कोई माई काला नहीं कर पाएगा सब थोड़ी कर आरपार करना ही सबकी बस की बात नहीं है यहां जहां तैरते हालत खराब हो जाते वापस लौट जाते आर पार कहां करेगा कोई आर पार करने वाले भी कम और उनमें से भी इसलिए इसीलिए और चलने वाले और कम है यथा उसी प्रकार एक बात कुछ विदेशी थे एक मोटरबोट होता है जैसे यहां पर चलता है बढ़िया मोटर वाला बहुत जबरदस्त वाला था वो लोग चले कहा प्रतिश्रोत चले कलकत्ता गंगा सागर से गंगा जी पर चलते चलते चलते आए एक महात्मा को बड़ा गुस्सा आया हमारी गंगा मैया उल्टा चढ़ाई चढ़ रहा इलाहाबाद में उसने मंत्र मार दिया मंत्र मार दे तो वो घूम भू, भू, रहा वही आगे नहीं जा रहा आप परेशान हो गए विदेशी दूसरा मंगाया उसके खेचने की कोशिश की जितना भी करा कुछ ना आगे जरा लड़का हवा में तो चार पांच दिन के उसने पता लगा लेगा महाराज क्या करना है सब लोगों से पूछा लगा उससे भाई कुछ कुछ बताओ क्या कर, क्या ऐसे गया क्या हो तो लोग पंडो ने महात्मा को जानते थे जो वहां बैठता था, था हमेशा और कुछ जपता था उनको संशय महात्मा कुछ दिनों से ज्यादा समय बैठ रहा है उससे वही हो सकता कुछ मंत्र तंत्र किया तो लोगों ने विदेशियों को लेकर गया तो माफी मांगी उन लोगों ने भाई जो हो गया हमने तो ऐसे कोई अपमान करना नहीं थे जोश थी देखते है तो नहीं ये हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं बहुत मारे है उन विदेशियों से बोला नहीं हवन करना पड़ेगा गंगा में का कर पूजा करना पड़ेगा पाठ करो ये करो दुनिया पर बोला और सब कराने के बाद उसने मंत्र छोड़ा तभी क्या है आग आगे आगे सब पार करके चले गए वो देव प्रयाग तो। देव प्रयाग से आगे तक तो गाड़ी चली ऐसा भयंकर है ना वो पानी से अलग थक लेता है कुछ भी कोशिश करो हार मानते चले गए तो प्रतिस््रोत में तो समझ समय टीरी बांधता नहीं ये तो कुछ भी नहीं था कितना तो फोर्स पानी आ रहा होगा धड़ाल से एकदम कहा चल पाता चल नहीं पा जबकि मोटर बोर्ड लगा आदमी तैरगत कहा इतने ताकत वाले मोटरों को लगा करके चढ़ा नहीं पाए तो प्रतिश्रोत कैसे जाए? जिस प्रकार से नद्या प्रतिश्रोत प्रवर्तन ही व कश्चित धीमान विवेकी ऐसा जो धीमान विवेकी है कोई कोई होता है जो हिम्मत करता है अंतर्मुख होने को अपनी बहिर्मुखता को समाप्त करके अंतर्मुख होने की भी हिम्मत किसी को नहीं आसान नहीं अंतर्मुख होना बैठ के पांच मिनट बैठा नहीं फिर आंख खो देगा बैठ नहीं बैठता कितने कितने बैठता है या तो मन मनोराज्य में चला गया तो जो पता भी नहीं हम आंख बंद करके बैठे हो किसी दुनिया में चला और आंख खुले हुए रहते हुए अंतर्मुख रहना कितना कठिन काम होगा आंख खुला है आदमी जा रहा है आ रहा है कुछ दिख ही नहीं रहा फिर छोटे मारे जी में आँख खुले बैठे हुए पता नहीं कोई आया गया आया गया अलग इसी मनोराज्य भी नहीं चिंतन, है अत्यंत कठिन आंख खुला हो और सामने दृश्य न दिखाएंगे उसको इंद्रियों का विषय संबंध है लेकिन विषय ग्रहण नहीं हो रहा तो मन इंद्र से संबंध नहीं कर रहा है मन अपने स्वर पर प्रतिष्ठित हो गया है साथ समाधि काम खुला सब इंद्रिया खुले है विषय संबंध के बावजूद विषय का कोई ज्ञान नहीं उसको कहते कश्चि धीरा विवेकी वह प्रत्येक आत्मा न प्रत्यक्ष प्रत्येक आत्मा है इसका इस नाम क्यों पड़ा ये लोके। के आत्यंतिक समीप अंतर, अंतर प्रति जब उल्टा विपरीत प्रति विपरीत अंच पर प्रति अंच दी प्रत्येक भीतर के उल्टा जा रहा पहले बाहर गया और पहले पार्टी पराग था और अब प्रत्यक्ष हो गया और ये शब्द को प्रत्येक शब्द का जो अर्थ है उसी अर्थ में ही आत्मशब्द में रूढ़ है प्रतीचि है वो रूढ़ो लोग अन्य अर्थ में आत्मशब्द रूढ़ ही नहीं है तरह आत्ता शब्द का जो रूढ़ी है रूढ़ किसमें है जो अंतर्मुख होकर अंतरतम वस्तु है प्रत्यय प्रति अंश तीति प्रत्यय प्रतीक अर्थ होता है किसे पहले उल्टा कर गया होगा उसके उल्टे का न प्रति होता है पहले कहा था वो पराग पराग विपरीता प्रति अंश प्रत्य इसीलिए अथवा आप दीपार करेंगे उपाधि उपाधि प्रति इति प्रत्यक्ष उपाधि उपाधि के प्रति जब व्याप्त होकर रह रहा है उसका नाम प्रत्यक्ष प्रत्येक उपाधि में व्याप्त होकर जो दिखाई दे रहा है अंशति इति प्रत्यक्ष प्रत्येक उपाधि को व्याप्त कर रहने वाला चेतन तत्व का नाम है। ए दो में लिया जाता है इसलिए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक शब्द का जो है उसी अर्थ में आत्म सुदृढ़ होने से प्रत्येक और आप दोनों पर्याय वाची है इसलिए प्रत्यक्ष असौ आत्मा चेती प्रत्येक आत्मा कर दिया जो प्रत्यक होता हुआ सर्वव्यापक होता हुआ सर्व अंतर्यामी होता हुआ सदा अंतर, अंतरतम होता हुआ जो आत्मा है उसका नाम प्रत्येक आत्मा है और पक्ष में चार धातुओं से आत्मशत की सिद्धि हो सकती है उन चारों धातुओं का अर्थ घटा के देखोगे ना तो भी आत्मशत का यही निकलेगा जो बताया गया विपत्ति पक्ष भी तो त्रय धात्म शब्दों पक्ष से विचार करके देखेंगे तो इसी अर्थ में आत्मा श का वृत्ति देखा गया है कहते में क्या है क्या हो सकता है कदम श्लोक से सुन लो श्लोक में चारों धातु बता दिया है लिंग पुराण प्रथम प्रथम सर्ग सत्तर वाक्य वन सेवेंटी नाइन्टी सिक्स श्लोक का श्लोक है एक सत्तर छियानवे लिंग पुराण का अलग पुराणों में कई पुराण है पुराण का नंबर बता दिया कीर्त्यते धात्ता व्यापक आत्मशब्दार्थ पहला धातु आप जिसको श्लोक में संकेत कर दिया योती जो सकल उपाधियों को व्याप्त कर लिया है इसलिए उस आत्मा का उसका नाम आत्म पड़ गया व्यापक होने से आत्मा ये आप ड्रीप प्राप्त नहीं लेना आप ड्रीप व्याप्त तो है प्राप्ति अर्थ वाला नहीं लेना है व्याप्ति अर्थ वाला धातु को लेना ये दादत्ते और आम रूप से दा आंग उपसर अर्थ बदल जाता है संहरण करना होता है यदि यदिगिरी यने यहात्मनियो श्रमित जगदपादान लभ्यते आमगिरी में अर्थ आय बने यशमा दर्थ लेना यद का और आदत्ते तो अर्थ करते संहृति आंगसर दाधा तो कार्य करते थे यहां ण करना यही तो होता है आप भी क्या करते आदान करो आदान करो मने पकड़ो हाथ से पकड़ो हाथ का पकड़ना अपने अंदर समेटना। और दान देना बने हाथ से दे देना छोड़ना देना हाथ से छोड़ दे रहे हो आदान बने लेना हाथ से पकड़ना ये उपहरण करता हाँ है हाथ पर तो है नहीं पैर तो है नहीं तब कहते हैं हाथ पर नहीं है इसलिए अर्थ करना इसका स्वात्म सर्वम आत्मा में ही सबका उपसमरण कर लेता सब ग्रहण कर लेता है कैसे जगत उपादन क्योंकि जगत का उत्पादन होने से स्थिति प्राप्त होता है। तीसरा ये धातु श्लोक में यक्ष अति है अध भक्षण धातु लेना विषयान अत्ति आत्मा देखो मान ली विषयान अति विषयों को खाता है खाने का तात्पर्य भोगना ने ने भोगने का नाम या? खाना ठीक स्पष्ट कर दिया ना इसलिए स्वच्तन आभास के द्वारा उपलब्ध का नाम या खाना भोगना भोक्तृत्व उपलब्ध में भोक्तृत्व अपने ही चैतन्य के आभास के माध्यम से जो आप पाया है उपलब्ध पाया है इसको लेकर के भी हम आपका शब्द का कर प्रयोग करते हैं संतो निरंतर सातत्तिगमारे चौथा यहादात्म की संतो भाव अथ सात्म ने संकेत कर दिया जिस कारण से अस्य आत्म इस आत्मा का संतत निरंतरो भाव कल्पित से अधिष्ठान सत्ता मंत्रेण इसके निरंतर भाव है भाव का मतलब क्या क्योंकि कल्पित जो जगत है उस कल्पित जगत का सत्ता बिना अधिष्ठान का सत्ता होगा क्या अधिष्ठान की सत्ता छोड़ करके कल्पित में कोई अपनी सत्ता नहीं होती कल्पित अधिष्ठान सत्ताभाव यहाज्ज्वा मध्यस्थे सर्पे रज्जो में सर्प में रज्ज्वातत्यम रज्जुकी निरंतर भाव है सातत्यता है तथा ये स्वत आता जिसके द्वारा कल सारी चीज कल जिसके अपने स्वरूप के समान है जो उसी का नाम आत्मा है। इस चार धातु आप ड्र व्याप्त दा, हो आंग दाना दान ये और अत सात्य गमे इन चार धातुओं से चार चारोती जो सबको व्याप्त किया हुआ है और जिसके वजह से यह सबको अपने रूप कर लेता है और जो उपलब्धावंत बन करके अपनी चेतन भाष के माध्यम से विषयों को ग्रहण कर लेता है और अंत में जो अधिष्ठान स्वरूप होने के नाते जिसकी सत्ता के बिना अन्य की सत्ता की सिद्धि नहीं होती है अतएव सभी में जिसकी सत्ता के निरंतर भाव बना हुआ है उस चिड़िया का नाम आत्मा है। उस वस्तु का नाम आत्मा इति आत्मशुद्ध वित्पत्ति स्मरणार्थ ऐसे अनेकों पुराणों में स्मृति स्मरणात् स्मृति में यह आत्मशब्द वित्पत्ति देखा जाता है तम प्रत्यगात्मानम ऐसा उस प्रत्येगात्मा को स्व स्वभाव अत स्वने अपनी स्व भाव स्वस्थ भाव स्वचास स्वचा स्व भावच्च ऐसे अपनी जो भाव रूपता है उस भाव रूपता में निरंतरता चैतन्यता सत्तात्मकता उसको जो चीज है उसका अपश्यत पश्यती तीर्ता व अनुभव कैसा आपने अक्षत को मेरे जो अपशत था लंग लकार उसको खट बदल करके आपने पशत कर दिया लट लगा कहते लट नहीं है वो इसलिए उसको लंग नहीं समझ लेट लगा समझ लेना लेट लगा वैसे हो जाते छंद सी काल अनियमा भाष्कर सतह वेद वैसे भी काल को कोई नियम नहीं होता खत्म पश्य आपने कैसे कसा दिया कह रही है कि वो अनुभव कर लेता है देखता है अनुभव करता है किस प्रकार कर सकता है वो? तब कहते हैं, ओहो साधन के बारे में आंख बंद करना पड़ेगा तो आंख बंद कर दो, तो नींद आती क्या करे कर आंख बंद करने की बात नहीं कह रहे आप सारे इंद्रियों को बंद कर देना है सारे इंद्रियों को बंद कर दे, मन को भी बंद कर दो तो सोएगा कौन? सोता मन है ना हाँ मन को भी आपने बंद कर दो सोएगा कैसे हो सो नहीं आपने इंद्रियों को आवृत कर दिए का मतलब निरुद्ध कर दिए है कि नींद में ले गए सबको जो तो सोने वाला ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा जो सो जाओ ब्रह्म आवृत चक्ष हो आवृत ने व्यावृत केवल ढक दिया ऐसा अर्थ नहीं है यहां व्यावृत कर दिया चक्ष हो श्रोत्राधिकम चक्ष को नहीं लेना एक को अपने विषय से व्यावृत करते क्या फायदा होगा श्रोत्राधिकम इंद्रिय जातम अशेष विषय सत यस आवृत चक्ष उस व्यक्ति का नाम आवृत जिस व्यक्ति ने समस्त विषयों से समस्त विषय में के नहीं केवल बाय स्थल विषय नहीं वासनात्मिका विषय मनोराज्यात्मक विषय सकल प्रकार विशे, विशे विशे या। के विषय अशेष विषया योत्रादिगम इंद्र जातम व्यावृतम जिस व्यक्ति की श्रोत्रादि इंद्र समूह व्यावृत हो चुकी है वह व्यक्ति का नाम आवृत हो चक्ष होता है स्वयं संस्कृत वह इस प्रकार से संस्कारित होकर के प्रत्येगात्मा पश्च्य वही व्यक्ति जो है वह प्रत्येगात्मा को अनुभव कर पाता है नहीं भाई विषय आलोचन पर क्षण संभव नहीं क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता भाई विषयों का आलोचन भी हो रहा हो और प्रत्येगात्मा की क्षण भी हो जाए दोनों एक व्यक्ति का द्वारा एक कालावचन एक दिशावचन एक साथ में कभी नहीं हो सकता क्योंकि आपकी इंद्रियां या तो बहिर्मुख हो सकती है या अंतर्मुख हो सकती है दोनों तरफ नहीं हो सकती है ऐसी कोई नदी नहीं है जो तो दोनों दिशा की ओर है। है बहती है इधर या तो उधर पूर्व की ओर रहे तो पूर्व घर जा रहे पश्चिम घर या तो नहीं की पहाड़ तो चोटी में है और नदी दोनों ही जा रहा है ऐसे तो कोई नदी दुनिया में आज तक नहीं हुआ वृत्ति रूपी नदी ऐसा आपकी मर्जी से जा सकती है आपकी मर्जी से चाहे बाहर जा सकती है चाहे भीतर जा सकती है मर्जी। इसलिए योग सूत्र में व्यास का लिखते हैं उभय प्रवणा वृत्ति ये ऐसा वृत्ति रूपी नदी विचित्र नदी है यह आपकी मर्जी से कभी चाहे इधर भाग सकती है कभी उधर भाग जाती जब चाहे तो ध्यान करने लग जाए जब चाहे बहिर्मुख हो दोनों तरफ दौड़ती रहती नदी है डूंढा सांप जैसे डुंडा सांप जानते ना दो मुख वाला सांप इधर भी मुख्य होता, मुख होता है उधर भी मुख्य सांप का डबल मुंह वाला होता है हाँ डूंडा सांप बोलते हैं हिंदी में दो मुंह होता है इधर भाग रहा है उधर आवाज करो तो इधर भागना शुरू कर दो उसका मुंह यह खुल जाते भागना शुरू करते यहां आवाज करो तो उधर मुंह भागेगा ये मुंह शांत बंद हो जाएगा ऐसी वृत्ति दोनों मुंह वाली है संसार मुंह वाले जाती है संसार की दौड़ती है कमी होकर अंदर की ओर जाती है इसलिए कहते संस्कारित हो जाए तो केवल भीतर भीतर रह जाएगी संस्कार ही नहीं जो केवल बार बार रह जाती है, है सब कवल बाहर है क्यों संस्कार ही संस्कारित हो संस्कार जाए तो क्यों अंदर अंदर बाहर जाएगा ही नहीं बाहर जाता है तो केवल शरीर स्थिति मात्र के जो में चला दुनिया देख देख परेशान हो जाए जिसको देख वही चौपट नहीं जिसको देख वही गड़बड़ी निकलता एक भी सही नहीं निकलता किसी भी दृष्टिकोण व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखो तो चौपट है गड़बड़ी गड़बाट है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो पूछो ही मत बहुत दूर रहना पड़ता है सबसे तो सारा संसार जितने सब रजुड़ी और तमु सात्विक ढूंढने पर ही मिलना मुश्किल हो ढूंढने पर भी मिलो गए मिलेगा नहीं जो परमात्मा की कृपा हो जाए कोई सात्विक मिल जाए और दो सात्विकों का साथ होना बहुत ही कठिन ने देखा है वैसे रामायण जो कृष्ण जी महाराज जैसे दोनों वो दोनों दो जुड़ गए तो समझो कि बस लगता था दो शरीर एक आत्मा है, ऐसा लगता है, ऐसे दोनों दिव्य मूर् दो सात्विक जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है स्थिति कैसे रहते हैं तब तो पता लगता है तो यदि जब सात्विक हो और बाह प्रतिगुल तमुगुणी हो तो वहां इंट्रैक्शन बड़ा मुसीबत होता है व्यवहार बहुत कठिन हो जाता है सात्विक खुल के कुछ बोल नहीं सकता कुछ कर नहीं सकता वो उसी हृदय खुलेगी नहीं ना वो चाहता है तो भी नहीं खुलेगी सामने अधिकारी है नहीं सब रजोग तो तो तो हृदय खुल के बोलता नहीं और जहाँ हृदय कोई आ तब तो हृदय खुल के बोलेगा एक भी सात्य सामने बैठा हो तब तो हृदय खुल के आएगा समस्या यही होता है इसलिए अधिकारी पर निर्भर होता है आचार्य के मुँह से क्या नहीं प्रविष्ट आचार्य हो तो बुद्धिमान आचार्य के लिए तो पढ़ करके शब्द पढ़ के कोशिश जग दुनिया और लगा लो करके बोलेगा शब्दार्थ कथन करने वाले आचार्य की बात नहीं है जो प्रविष्ट होते हैं उनको तो शब्दार्थ से कोई मतलब नहीं होता है तो लक्ष्यार्थ में सारा उनके दिमाग टिकार तो लक्ष्यार्थ केवल हर बात हर शब्द को भाषा पर अधीन होकर बोलता जाएगा अनेक जन्म को अभ्यास है लक्ष्य से हट नहीं सकते तो ऐसे के लिए बड़ी समस्या होती के लिए कोई समस्या नहीं।, नहीं। भाई विषयों को आलोचन करने वाला जो स्वभाव वाला आदमी है वह व्यक्ति वह प्रत्येगात्मा की दिशा भी करे दोनों एक के द्वारा न संभव होती कि मत पुनरुत्तम आप इस प्रकार ऐसे क्यों कह रहे हो क्या प्रयोजन से ऐसे बात कह रही है आप कदम महता प्रयास है न स्वभाव प्रवृत्ति कृत्वा के महान प्रयास के द्वारा ही स्वाभाविक प्रवृत्तियों का निरोध करके ही आदमियंत्रु हो सकता है साधारण प्रयास से होने वाला नहीं है महान प्रयास करना पड़ता है चार लोग झगड़ेंगे अनेक प्रकार की परेशानी होती है फिर भी अपने आप को रोकना पड़ता है काम क्रोधोद्भव अरे अपने अंदर ही है, है। बाहर से भी आता तो क्या कर आप भैरमुख हो जाते ठीक करने के चक्कर ना वो गड़बड़ ना करते तो आप भैरमुख होते ही तो गड़बड़ी हो नहीं होती तो क्या करें भैरमुख होना पड़ जाए परीक्षा प्रारंभ जो स्वेच्छा प्रार्थ से बेरे बुख अनेक प्रकार से प्रतिबंध ऐसा है कि स्वभाव प्रवृत्ति को निरोध करना महान प्रयास ही हो सकता है साधन कैसे होने वाला नहीं पूर्ण वैराग्य द्वारा पड़े भांड में जाए ऐसे दृढ़ बर्बाद हो जाए हमें कोई मतलब नहीं जिये चाहे मरे कोई ऐसा दृढ़ निश्चय फिर उसको परवाह नहीं होता है क्या आश्रम चल रहा है बिगड़ रहा है कौन क्या कर रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब तरह आश्रम कोई मतलब तब जा करके वो अंतर में हो पाए अंतर्म वो टिका है।, है तो भागते रहेंगे भागते ही रहने वालों के बीच में रहकर बड़ा मुश्किल होता इसलिए हमने सोचा था कहीं जिम्मेदारी अपना आश्रम हो कुटिया हो तो सब देखना पड़ जाता है हो जाए तेरे कोई गया आया कि नहीं आया मर गया कुछ हो गया तो खोपड़ी पे आएगी बात लफड़ा ही टेंशन अब, तो अब जा रहा है तो टेंशन आ रहा है तो टेंशन नहीं आ तो और डबल टेंशन सोया टें दूसरे के आवा रहे हैं अपना दो टाइम बिछा दे दो भैया अपना तुम जाओ तुम जाने तो मर कहा थी थी ना जबरदस्त के लाया इधर तो लपड़े में भी मतलब तो ये होता है इसमें भी प्रयास करना पड़ेगा महादा प्रयास के द्वारा स्वभाव प्रवृत्ति का निरोधन कर धीरा नमृतम अमरण धर्मत्तम नित्य स्वभावता आत्म नित्य आत्मा की जो नित्य स्वभावता है धर्मता है उसको चाहते हुए उसमें ही सदा स्थित रहने की इच्छा से स्वर्ग स्थिति की इच्छा से व्यक्ति क्या करता है वह अपने आप महान प्रयास के द्वारा रोध करके अंतर्मुख कर बैठता है स्वाभाविकागेव अनात्मदर्शनम तिबंधक कारणम अविद्या तूल पर दर्शिषु दृष्टा दुष्टेश दर्शन परा चो बन यनात्मदर्शन यमुखी अना पदार्थों का दर्शन बहिर्मुख करके, अनात्म तो पदार्थों का ही निरंतर करना तत्व का प्रतिबंध कारण अविद्याण कौन है मूलतः अविद्या ही है। क्योंकि यह दर्शन का प्रतिकूल है क्या ये आदु का प्रतिकूल है अविद्या अविद्योपदर्शित्रष्टा दृष्टेश भोगेश क्योंकि अविद्या तो सीधे आपको बेमुख नहीं करती है अविद्या चाला है वो सीधे सामने नहीं आती कभी भी, भी। वो एक पहले आपके पेट में तृष्ठा पैदा कर दिया अपनी बेटी पैदा कर दिया आपकी शादी अविद्या से और आपको पता भी नहीं आपकी शादी अविद्या से हुई है और बेटी पैदा हो गई त्रिष्ठा और बेटी त्रिष्ठा को लेकर आप परेशान क्या करें वो कृष्णा का कभी पेट भरता ही नहीं समस्या तो ये? है और उसको एक बीमारी लगी हुई है कृष्णा को बेटी को है ना क्या बीमारी है उसका नाम भस्मक रोग है एक भस्मक रोग होता है आयुर्वेद में और जितना कुंटल भर खिला दो ना वो बोलेगी मैं खाई नहीं भोजन ही नहीं दिया ऐसे कह देते डालते भस्म हो जाएगा पेट तक पहुंचेगा ही नहीं रोटी भरेगा कहा भस्मक रूप आयुर्वेद में आता है इत्रिष्णा गैरुपी बेटी के पेट में भी भस्मक भरा पड़ा जिसकी वजह से कभी भरता ही नहीं इसका पेट। इदमस्ति, तो है लेकिन नहीं फिर भी ओ भी होना चाहिए और चाहिए लगा इसे कहते हैं कि यह जो तृष्णा क्या है वो तृष्णा पराक्षर अविद्या दृष्टा उपदर्शित्रष्टादृष्टेश भोगेशु याचिका जो बाहिर विद्यमान अविद्या के अविद्यादर्शित दृष्ट और अदृष्ट सकल भोगों में जो तृष्णा है ये दोनों मिलकर खेल खेल रहे हैं मां बेटी अविद्या और तृष्णा ये दोनों नाचना चाहते हैं इस पुरुष को जीव को ताभ्यान अविद्या त्रष्टाभ्यान प्रतिबद्ध आत्मदर्शना यह विद्या प्रतिष्ठा के द्वारा प्रतिबद्ध है हम सभी जीवात्मा अपने आत्मस्वर्ग दर्शन से इसी बात को स्पष्ट करने के लिए मंत्र आरब होता है परा चक्का ये मृत्यो ये विद्य पाशम अत धीरा मृत तुम विदिता ध्रुव न प्राथय ध्रुव न प्राथय के कथम अमृत कर विभाजन कर दिया एक तो मूढ़ है अज्ञानी है बाला हा। अभी में हा। अल्प प्रज्ञा जब बाल है कौन है बाल कथ अल्प प्रज्ञ लोग अविवेकी लोग हैं वे क्या कर रहे हैं पराचक सामान अनुयंती बाहर कितने विद्यमान विषयों को ही पीछे पीछे भागते रहते हैं दौड़ते दौड़ते रहते उसका रहते हैं हैं पीछे। पीछे भाई विषयों के अनुयंत्री पाषण इसी वजह से वे मृत्यु मृत्यु क्या है अविद्या काम और कर्म रूपी मृत्यु का विस्तृत पाश है अविद्या काम कर्म उसको निरंतर प्राप्त होते रहते काम और कर्म रूपी मृत्यु का विस्तार किया गया कि जब पास है है है। है इस, पास इस जाल में में जाल फंसा हुआ इसको जन्म जन्म बोला था। ये का का कारण कारण अनंत जन्मों तो इस जन्म गई क्या अनादिकाल से चल रहा है मृत्यु से काम कर्म का जने मरना थोड़ी अर्थ कर रहे हैं अविद्या काम कर्म अनादिकालीन का बीज चल रहा है और विद्या के क्या हुआ अंदर में तृष्ठा पैदा हुई वह तृष्ठा की पूर्ति में काम त्रिष्ठा कामना पर्यावाची है कामनाओं का समूह का नाम कृष्णा है अपूर्ण जो कामना है वो तृष्ठा रूप धारण कर लेती है और पूर्ण कामना क्या होती है और अधिकता के रूप भी त्रिष्ठा की कामना फिर भी तृष्ठा में आ जाती है आज जो कामना पूरी हो गई अब क्या चाहेंगे और हो गई और ज्यादा हो जाएगी आर्मी क्या होता है लालच गया सौ मिल गया देशा और सौ मिल जाए चलो फिर ऐसे करते कल एक भंडारो खा लेते हैं और तृष्ठा बढ़ती है काम एक काम ने नहीं पूरी हुई तो, तो कामना ही अतव कामना पूरी न हो, हो उभये है वो और कुछ नहीं है भाषकर त्रिष्ठा बोलते उसी में पीछे भागते रहते हैं अतय अविद्याम कर्म रूपी मृत्यु जो विस्तृत पाश है उसे पड़ जाते हैं ठीक उस विपरीत दूसरे कौन है जो धीरा पूर्ण प्रज्ञा धीर कौन है विवेकी है पूर्ण प्रज्ञा वो अमृतत्व मिली वह अमृतत्व को जान करके अंतरात्मा के अमृतत्व को जान कर अमृतत्व बने अंतरात्मा की अप्रिया के, के अमृतत्व और विष्णु का विनाशित्व जान लिया तो वह बहिर्मुख नहीं होएगा। होगा अद्रु, जो अनित्य पदार्थों में किसी भी ध्रुव इच्छा नहीं करता किसी की भी इच्छा वह नहीं करते हैं न ध्रुव अमृतत्व ऐसा कर भी नार्थयन आशा पर बहिर्गत कामान कामयान विषयान अनुंतः का मंत्र था काम विषय सीधे बहिर् होकर बाहर जाकर के जो काम विषय है उन विषयों का पीछे पीछे पीछे अनुगछति कौन बालाज्ञा ते इसलिए तेना इस प्रकार से भैर मुख दौड़ने के कारण थे मृत्यु मृत्यु क्या चीजें या अपने शरीर का मृत्यु नहीं लेना क्या मृत्यु बराज्य को नहीं लेना किन्तु अविद्या काम कर्म काम कर रूपी समुदाय से समुदाय के अंदर ही पड़ जाते हैं पढ़े रहते हैं उसको प्राप्त कर जाते हैं। कैसा है वो विधतर्ण से सर्वतम सब तरह व्याप्त क्या है कैसा है व्याप्त तो, तो क्या फर्क पड़ने वाला है रे व्याप्त तो प्राश है लेकिन समस्या तो यह है व्याप्त तो आत्मा भी है व्याप्त यह है दोनों व्याप्त है लेकिन एक मुक्त करने वाला है दूसरा बांधने वाला इसे कहते हैं वह व्याप्त है किंतु यह पाश है पाचियंत पाशे। बध्यंत ये ना तम पाशम यह इंद्रिय संयोग लक्षण पाश है क्यों इसको पाश कहते विषयों को यह संसार विषय जो इंद्रिय भोग रही है इन विषयों को आपने पास कैसे कह दिया अविद्या कर्म समुदाय रूपा क्या है विद्या काम कर मुख्य में से ऐसा विषय भोग होता है इन विषय भोगों को आपने पास क्यों करिया? दिया क्योंकि इनके ही द्वारा तो आदमी बंधता है पास ये न क्या है वो कहते देहेंद्र संयोग लक्षण पासण देहेंद्रियों का संयोग और वियोग यही बंधता है हमको इंद्र संयोग हुआ खुशी वियोग हुआ तो दुखी यह सुख दुख के जाल में पड़ा हुआ है जब जाल के समान जाल है पाश समान पाश है ये इंद्रिय संयोग और वियोग ही पाश है यही अविद्या काम कर्म का फल स्वरूप हमें प्राप्त है कि इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग और वियोग अनवरत जन्म मरण जरा रोगाद अनेक प्रतिपद कहने का तात्पर्य निरंतर ये चक्कर चल रहा है प्रवाह है ये अनवरत प्रवाह है किस चीज का प्रवाह चल रहा है जन्म मरण की प्रवाह और प्रत्येक जन्म में जरा मरो का प्रवाह चल रहा है इस प्रकार से अनेक अनर्थ अनर्थ रातम, समूह है यह है प्रति प्रति प्रति इसे प्राप्त करते हैं यह इसका यह तो एवं जिसलिए ऐसा है अथा तस्मात इसलिए इसके विपरीत जो दूसरे लोग जो अल्पज्ञ नहीं है विवेकी है वो क्या करते हैं कौन धीरा विवेक धीरा छपी हमारे पुस्तक धीर छपा है उसका विवेक अवस्थान लक्षणम अमृतत्म ध्रुवम क्या जोड़ते अमृतत्म का विशेषण बना दिया विवेक क्या करते हैं उस नित्य तत्व को जान करके का चीज नित्य तत्व कहते वह है जो प्रत्येगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम प्रत्यत् स्वरूप अवस्थित होना यही अमृतत्व वह इसे निे विदिता के अनुभव करके, करके देवाद अमृत में जो अमृत क्या है वो सापेक्ष प्रत्येगात स्वरूप अवस्थान लक्षण यह प्रत्येक स्वरूप अवस्थान लक्षण वाला है वह ध्रुवी ध्रुव क्यों इसमें मंत्र बिछ दे दिया न कर्मणाधनो कनिया कर ध्रुव अवस्थान तो सूत्रकार का? तो काल में यह पुरुष अपने स्वरूप होता है यह स्वरूप स्थित होना ही प्रत्येक स्वरूप अवस्थान है और प्रत्येगा ही अमृतत्व है वह नित्य वही मोक्ष है इसे प्रधान चार चार तीस में यह बात लिखा गया है न कर्मणावृत न कर्म से बढ़ता है न घटता है यह नित्य है स्थिर है एक स्वरूप वाला भूताम कूटस्ताम अविचाल्यम अमृतत्व विजित्वा ऐसा हो इस प्रकार वाला जो वह वा है जो किसी भी प्रकार से गुरुा भी दुखियन विचाल्य भयंकर दुख से विचलित नहीं होने वाला अविचाल्य है ऊंट का दृष्टान ध्यान रखना है ना कभी विचलित नहीं होने वाला है अविचाल्यं अमृतत्व विजित्वा ऐसा अमृत स्वरूप अपना स्वरूप को जानकर के अध्रुवेश अब दोबारा भाई जो पदार्थ अध्य पदार्थ सर्व पदार्थेश भाई एक दो नहीं भाष्कर सर्वेश सर्व पदार्थेश अनर्थ प्राय न प्राप्त इस संसार ने अनर्थ प्रायता सगल पदार्थ अनित पदार्थों के विषय में निर्धारण कर लिया भाई यह सारा संसार ऐसा ही है इसे कभी न प्राप्त नहीं चलो थोड़ा वो तो चाहते होंगे रोटी चाहते होंगे किंचित प्रार्थे अरे रोटी भी जय भांड में कुछ नहीं चाहते मिल जाए ठीक न मिले तो ठीक न किंचित थोड़ा सा भी नहीं चाहते वो यदा लादन संतुष्ट प्रार्थ कर जो प्राप्त हो जाए उससे ठीक है बोलते संतुष्ट संतोषात अनुत्तम सुख लाभ योग सूत्रकार कहते हैं भाई बिना संतोष का सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है संतोष करो जो है जितनी है उतने में संतोष करो तो ठीक है लूट ले ले ले जाने में हो जाने से कर्म जाने पाप के जो पुण्य किया एना पा जितना उपलब्ध है बाकी है उसी में संतोष ये सिद्धांत बनाना चाहिए तब परेशान नहीं होगी घर हमें कहते आपने गलत कर दिया गलत कर दिया अगले धोखा दे दिया आपने क्यों कर दिया कोई कर्म थे वो ले गया लेकिन सतर्क भी हो जाओ लेकिन सतर्क भी होना है जरूरी है लेकिन उसका लालच भी नहीं करता गया सो गया छोड़ इसलिए कहते हैं कि वाशगात वो किंचित प्राप्त कुछ भी नहीं प्राप्त प्रत्य दर्शन प्रतिकूलता क्योंकि कोई भी चीज की इच्छा छोटी सी छोटी चीज की इच्छा क्यों रहा वह भी दर्शन का प्रतिकूल होता है हम लोग बोलते हैं ना अरे छोटी सी चीज आपके दृष्टिकोण में छोटी सी चीज है वो लेकिन वो छोटी सी चीज कितना घातक का आप नहीं समझ हैं है छोटी सी चीज है कहने के कुछ एक लड्डू का एक बूंदी के लड्डू बनाकर एक बूंदी का एक दाना वह भी एक जन्म का कारण कि पर खाया, एक जन्म हो सकता है देखने एक छोटा सा चीज है लेकिन वह ऐसा पाप का कारण हो जाता है जो जबकि एक जन्म भी दे सकता है हिरण का मोह छोटी सी चीज थी जड़ भरते तीन जन्म बन गई थी है तो छोटी सी चीज कहने के लिए उनके लिए तो क्या कुछ नहीं अरे छोटा सा अरे बच्चा बेहजार तक बचा दिया तो क्या खराब होगा आप भी तो यही बोलोगे अच्छा काम किया महात्मा ने बचा दिया उसका जान मार जा रहा था बेचारा बचा के लाया उसको पान पोसन गया ऐसा मोह हो गया और छोटी सी चीज के चक्कर में तीन तीन चल बर्बाद हुआ इसीलिए भाषार बहुत साधन खिंची दपिन प्राप्त हुए कांसि दप गिर गए नहीं किया जी बहुचन नहीं किया थर्ड ऐसा वह चीज क्या है प्रत्येगा दर्शन में प्रतिकूल होता है पुत्र वित्त लोकेशनाभ्य वित्यता कहने का तात्पर्य तो पुत्रेश लोकेश सर्वेक्षण से ऊपर उठ जाता है सब त्याग करके वृत्त होकर रहता है इसका तात्पर्य